श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का प्रथम विकास यह पहले ही कहा जा चुका है कि तुक्ष स्वार्थमय भाव का लोप या विनाश होने पर ही जगतव्यापी विराट अहम भाव एवं उसके साथ ही साथ लोक कल्याणकारी श्री गुरु भाव का विकास होता है उन ज्ञानी पुरुषों में से जो लोग ईश्वरेक्षा से सदैव गुरु या ऋषि पद पर अवस्थित रहते हैं दूसरों की शिक्षा के निमित्त उन्हें सद्विषयों में तीव्र अनुराग असद्विषयों के प्रति विराग या क्रोध आचार निष्ठा नियम तर्क युक्ति शास्त्र ज्ञान या पांडित्य इत्यादि सभी भावों को परिस्थिति के अनुसार साधारण पुरुषों की भांति प्रदर्शित करना पड़ता है प्रदर्शित करना पड़ता है इसलिए कहा जा रहा है कि एक मेवा द्वितीयम अर्थात ब्रह्म भाव से अच्छे बुरे कर्म धर्मा धर्म, पाप पुण्य आदि माया राज्य के अंतर्गत समस्त पदार्थ तथा भावों के संबंध में उनके भीतर एक ज्ञान या दृष्टि पूर्ण रूप से विद्यमान रहने पर भी दूसरों को माया राज्य के पार ले जाने के मार्ग प्रदर्शन निमित्त ही वे उन भावों को लेकर काल यापन करते रहते हैं साधारण गुरु या ऋषियों को ही जब इस प्रकार लोक कल्याण के निमित्त बहुधा समय यापन करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में ईश्वर अवतार या जगत गुरु के पद पर अवस्थित आचार्यों का तो कहना ही क्या इसीलिए उनको समझना उनके संबंध में धारणा करना साधारण मानवों के लिए इतना कठिन है विशेषकर वर्तमान अवतार भगवान श्री राम कृष्ण देव के आचार व्यवहारों को समझना और भी कठिन है क्योंकि अन्यन्या अवतारों के बाह्य ऐश्वर्य शक्ति या विभूति के प्रकाश अब तक जो शास्त्रों में निहित है श्री रामकृष्ण देव के भीतर इतने गुप्त रूप से विद्यमान थे कि यथार्थ तत्व जिज्ञासु हो उनकी कृपा प्राप्त कर उनके साथ विशेष घनिष्ठ रूप से संबद्ध हुए बिना केवल दो चार बार सामान्यतया ऊपर ऊपर उन्हें देखकर उन विषयों को जानना संभव नहीं था स्वयं ही विचार कर देखो कि उनके वाहिक किस गुण को देख तुम उनकी ओर आकृष्ट हो विद्या में तो वे एकदम निरक्षर जैसे थे किसी बात को एक बार सुनते ही उसे स्मरण रखने की अद्भुत शक्ति उनमें विद्यमान थी उसी के आधार पर वेद वेदांत आदि समस्त शास्त्रों को सुनकर उन्होंने उनको पूर्ण रूप से आयत्त कर रखा था किंतु यह समझना तुम्हारे लिए कैसे संभव हो सकता है उनकी बुद्धि को देख क्या तुम उन्हें जानना चाहते हो मैं कुछ नहीं हूँ कुछ भी नहीं जानता हूँ मेरी माँ ही सब कुछ जानती है सर्वदा जिनके अंदर ऐसी बुद्धि बनी हुई थी उनसे किस विषय में सलाह लेने के लिए तुम जाओगे यदि तदर्थ तुम जाओगे भी तो जब वे यह कहेंगे माँ से पूछो वे ही बताएंगी उस समय उनकी उस बात पर विश्वास रखकर तदनुसार आचरण करना तुम्हारे लिए क्या कभी संभव हो सकेगा सब तुम अपने मन में तब तुम अपने मन में यह सोचने लगोगे अरे यह भी कोई सलाह है इस बात को तो हम सब लोग कथा माला बोधोदय ये दोनों उन दिनों बंगला में पढ़ाई जाने वाली पहली पुस्तक है पढ़ने के समय ये ही सुनते आ रहे हैं कि इस सर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निराकार चैतन्य स्वरूप है यदि वे चाहें तो सभी विषयों को ज्ञान गोचर करा सकते हैं तथा सब कुछ समझा सकते हैं किंतु उन पर निर्भरशील हो कार्य संचालन करना क्या कभी संभव है धन यश ख्याति के द्वारा तुम उन्हें समझना चाहते हो उनके अंदर ये बातें ही कहाँ थी इतना ही नहीं बल्कि वे तो उनको पहले से ही त्याग देने का उपदेश दिया करते थे इसी प्रकार सभी विषयों में समझना चाहिए केवल उनके पवित्र भाव ईश्वरानुराग तथा प्रेम को देखकर ही उनकी ओर आकृष्ट हो उन्हें समझा जा सकता है यदि इससे तुम आकृष्ट हुए तो ठीक है अन्यथा उन्हें जानना तथा समझना तुम्हारे लिए कोसों दूर की बात है इसीलिए हमारा यह कहना है कि इस प्रकार कठोर रूप से अभिव्यक्त श्री रामकृष्ण देव के गुरु भाव को रानी रासमणि के लिए समझना तथा उन्होंने इस तरह उन्हें जो शिक्षा दी उसे अभिमान या अहंकार के स्रोत में प्रवाहित न कर हृदय में धारण कर धन्य होना उनके कम सौभाग्य की बात नहीं है